जाए तो भगवान खन नाक ले जाओ और बार आए तो गिनती करो आपको प्रयागराज में नहाने का फल तो यू होगा एक एक श्वास में एक एक प्रयागराज की हक खा हो सुबह पाँच सात मिनट दिन में दोपहर को पाँच सात मिनट शाम को बस भगवान का स्मरण और भजन का रस आ जाए बस फिर तो आपका बाल बांका कोई नहीं कर सकता दुख आपके पास फीका हो जाएगा सुख भी फीका हो जाएगा सुख का प्रभाव नुगरे लोगों पर पड़ता है दुख का प्रभाव भी निपट नुगरों पर पड़ता है भक्तों पर बहुत कम पड़ता है संतों पर तो क्या प्रभाव पड़ेगा श्वासो श्वास को गिनते देखते गंगा यमुन और सरस्वती दाया बाया और मध्य नड़ी देखो दाया भी चलता होगा बाया भी चलता होगा दोनों मिलकर मध्य नड़ी भी चलती होगी प्रयाग शुरू हो गया पहुँच गए आंतरिक प्रयाग में स्वास अंदर जाए बाहर है तो एक अंदर जाए तो शांति बाहर आ तो दो तो। अंदर जाए तो आनंद बाहर बारह तो तीन स्वास्थ्य अंदर जाए तो माधुर्य बाहर है तो चार अंदर जाए तो तीस भगवान के नाम से अंदर प्रयागराज में जाओ और बाहर आए तो गिनो ऐसे पचास सौ की रोज गिनती करो भजन खा ऐसी शुरू हो जाए लेकिन आपके संसार के प्रॉब्लम भी आराम से सोल्व होने लगे और प्रॉब्लम का चिंतन ज्यादा ना कर प्रॉब्लम का समान ज्यादा न कर दुख का चिंतन करने से दुख बढ़ते जगत का चिंतन करने से आप चिचड़े हो जाते हैं। और दुख बहुत जिले भारी हो जाते भगवान का चिंतन करने से आप ऊंचे हो जाते हैं। और जगत के दुख छिचड़े हो जाते भगवत तो मैं आप जब गैठ हो तो, तो आपके लिए दुख बेवकूफी का नाम है दुख चार प्रकार का ध्यान होता है जगत का ध्यान करते हो तो बस अपने लिए मुसीबत ही करते जगत का ध्यान न करो ऐसे ही होता रहता है परेशान करता है जगत को सच्चा मानते और जगत का चिंतन और नू स्मरण करते तो लोग अपसेट हो जाते मानसिक शांति हो जाती तनाव हो जाता है बौद्धिक तनाव भावनात्मक तनाव मानसिक तनाव ये जगत दे देता है लेकिन भगवान का चिंतन करो तो बहुत ही शांति आनंद मानसिक अध्यात्म और बदले में भगवान का सामर्थ्य आता है भगवान का रस आता है और भगवान की सत्ता तुम्हारे द्वारा लक्षण लक्षण प्रकट हो जाते है ज्यादा धन की जरूरत नहीं है जो है उसको सख्त उपयोग में लाओ ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है जो है उसका सख्त उपयोग करो समय की जरूरत नहीं है ज्यादा जो समय है उसका सख्त उपयोग करो समय व्यर्थ ना जाए चिंतन व्यर्थ ना जाए और फिर चिंतन करते करते कभी थोड़े थो निश्चिंत न मैं कौन हूँ कौन हूँ करते करते के अंदर चुप्पी आ जाएगी समझ लेना भगवान हमें अपने में विश्रांति दे रहे हैं अपने में चुप्पी आए फिर मन ही तो उधर जाएगा महाराज मन भाग रहा है अपने बल से मन को रोकोगे तो आप शरीर में बैठकर रोकोगे तो मन का बल ज्यादा है नहीं मानेगा भगवान में बैठकर भगवान का चिंतन करके मन को रोकोगे तो मन रुक जाएगा गुरु सुमरन भगवत सुमरन तो भगवत तत्व तो गुरु तत्व तो मन से ज्यादा सूक्ष्म है शरीर मन से ज्यादा स्थूल है तो स्थूल में बैठकर कर सूक्ष्म पर बाप नहीं चलेगा जैसे चपरासी का आप कलेक्टर पर नहीं चलता लेकिन सीएम और पीएम करूब बाप चलेगा कलेक्टर पर कलेक्टर सलाम मार के खड़े रहते हैं एस पी डीएसपी आई जी डी आई और पुलिस वाले उनके आगे सुखड़े रहते और वो आई जी फिनिश आई जी मिनिस्टरों आगे सुखड़े रहते जितना सूक्ष्म पोस्ट होती है उतना उसका प्रभाव होता है ऐसे स्थूल सर्विस ऐसी आपका मन का प्रभाव ज्यादा है इसलिए मन जहाँ चाहता है आपको नहीं चाहता है लेकिन जब भगवान का स्मरण करते हो चिंतन करते हो गुरु मंत्र का तो आप भगवान के साथ गुरु के साथ ही हो जाते तो आप मन से, बुद्धि से ज्यादा सूक्ष्म पूर्ण हो जाते तो फिर आपके मन बुद्धि थोड़ा ठीक रस्ते चलते और आपको आनंद आता है शांति आती है सफलता की सुख हो जाती है और आपको चमत्कार सकते है की बापू ने ये कर दिया वो कर दिया अनुस्मरण युद्ध स्वर भगवान का स्मरण करो भगवान सत स्वरूप है भगवान चेतन स्वरूप है भगवान ज्ञान स्वरूप है भगवान आनंद स्वरूप है और मेरे आत्मा होकर बैठे मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ महाराज आप तो मुझे जानते भगवान के साथ प्रीति जोड़ने में बड़ा विलक्षण आनंद आता है क्योंकि तो प्रेम संबंध घटता नहीं है एक बात दूसरी बात रुक्षता नहीं आती सेक्स के बाद रुक्षता आ जाती है लोभ के बाद भी रुक्षता उबान आ जाती है घूमने के बाद थकान आ जाती है लेकिन भगवत संबंध के प्रेम में न प्रेम घटता है न प्रेम में रुक्षता आती है वो भगवत प्रेम विकृत होता है मित्र मित्र का प्रेम विकृत हो जाता है शत्रुता में भगवत प्रेम में छेड़छाड़ भी चलती रहती है और चौथी बात भगवत प्रेम में आंतरिक रस आंतरिक आनंद वो आंतरिक रस बासी नहीं होता जैसे जूस बासी हो जाते है दूध भोजन आदि बासी हो जाते हैं ऐसे भगवत प्रीति बासी नहीं होती और फिर भय नहीं रहता है जब भगवान का स्मरण करते तो डब्बू भी आदमी भी निर्भय होने लगता और भगवान के साथ एक मिनिस्टर के साथ जो हम मिलो तो भय होता के साम नाराज न ना हो जाए दिन करोड़ों मिनिस्टर पैदा कर दे और लीला करके मार दे ऐसे भगवान के साथ आपका प्रेम होता है तो उस भगवान से भय नहीं होता भगवान को छी छाछ पर नचाने की ताकत है वो योग के प्रेम में मीरा के प्रेम में अकबर की प्रिय सीताज भगवान को कहती है कि आओ मेरे साथ साथी खेलो एक दिन दो दिन चार दिन प्रीति पूर्वक बजते बजते आकर भगवान को प्रकट कर दिया और अम्मी भगवान खेल एक दिन हार गए भगवान दोबारा याद क्या खेले और भगवान हार गए जब भी आए तो कवित्री ताज अकबर की एकदम सुंदर मन भावन प्रेयसी दास की दीक्षा मिल गई थी वीरबल की बेटी ने उनको संत की महिमा बताई थी और अकबर ने जरा छुट्टी दी थी और संत की कृपा से उसका भोग खंड ध्यान खंड हो गया जप खंड हो गया प्रीति खंड हो गया जब उस भगवान में प्रीति होने लगी तो अकबर के चमड़ा चाट कार्यक्रम में वो सहयोग नहीं देती तो अकबर को तो और भी कई राणिया चिपकने वाली थी उसने चिपकना बंद किया तो अकबर में आना भी बंद किया तो अपने महल में भगवान के पूजा पाठ में मस्त रहने लगी और कभी वो थके तो मेरे महालिक तुम आ जाओ मेरे खुद खुदा अल्लाह कृष्ण गोविंद हरे भुरा आ रहा है वासुदेव वास्ुदेव सर्वत्र हो लेके मेरे आगे तो कन्हैया के रूप में प्रगट हो जाओ भगवान प्रगट हो जाएं और हार जाएं एक बार दो बार चार बार इतने में तो हो इस्ति नहीं इस्ति नहीं तो जाते एक दूसरे से ईर्षा करने का स्वभाव होता होगा उसकी शिकायत करती थी तुम जिनको बहुत प्यारी प्रिय मानते थे हमारे और देखते भी नहीं थे अब वो तो तुम्हारे सामने देखती नहीं यहाँ तक की हिंद्वानी रानी जोधा ने भी अकबर के कान बम्भेर दिए कि वो ताज ताज करते थे अब तो ताज आपको पूछती नहीं और न जाने कमरे में किस आदमी से बातें करती रहती है स्त्री जात मैंने छूट छाट की और पढ़ाए मठ से बातें करे मेरे महल मेरे, मेरे कर नहीं हो सकता जहाँ पना जांच कर लीजिए और जहाँ पना गया तो दरवाजे को कान लगा कर खड़ा रहा तो उसी दिनों तो ठाकुर जी को प्रीति करके बुला बैठी थी, थी और रम्मी खेल रही थी तो बातचीत भी हो और ठाकुर जी हार गए तो लहू बोल गई कि क्या इतने बड़े होकर एक औरत जात से हार जाते हो गए तो बोले हम अपने प्यारों के आगे हारना भी अच्छा मानते हैं है आधीना जब मर्द का आवाज़ सुनाई पड़ा तो अकबर ने अपना आवेश रूप प्रकट करते हुए कहा दरवाजा खोल छह की जात को छूट देना अपने पैर पे कुरा मारना तो दरवाजा खोलना प्रेम में भय नहीं रहता निर्दोष प्रेम किसी पर आदमी से प्रेम करती तो हार्ट अटैक हो जाता लेकिन भय नहीं होता चढ़ाग से दरवाजा खोला तलवार खींच मैं हमसे कहा गया वो तेरा यार किस मर्द से बात कर रही थी सच बता बताजी जहाँ बना गुस्सा न करे मैं किस मर्द से बात कर रही मैं बताती हूँ वो कोई गैर मर्द नहीं था मैं मर्द से बात करती थी वास्तव में वही मर्द है उसी मर्द की सत्ता से सबकी जीवानी चलती और वही मरद अपने भक्तों के लिए प्रकट हो जाता है कृष्ण रूप में और रूपों में कुछ मरद अपने के तरफ इशारा करते इस मरद से में बातें कर रही थी अरे तो ये तो मरद की मूर्ति है लेकिन उसका भी आदमी का आवाज था बोले वो प्रकट हुए थे मेरे साथ रम्मी खेलते थे क्या बोलते हैं हाँ महाराज डरती नहीं है प्रेम में बह नहीं होता ताज डरतीजे जहाँ पना आप निश्चिंत रहिए फितर न करें मैं कोई कुकर्म को के रास्ते नहीं हूँ मैं बिल्कुल ठीक रास्ते हूँ ताज की वाणी में सच्चाई थी निर्भता थी आँखों में चमक थी उस मरद के दीदार की अकबर ने कहा अगर तेरा वो सचमुच मरद प्रकट हुआ हो तो इसको तू बाहर लगा उसको अर्ज करके मेरे को भी दीदार दे मेरे अरज से वो दीदार दे वो कोई मेरे दास नहीं है नौकर नहीं मैं प्रार्थना करती हूँ आप भी प्रार्थना करो और आप भी अर्ज लगाओ तब अकबर कहते हैं कि हे मर्दों के मर्द श्री कृष्ण अगर तुम्हारी भक्ताणी की तुम खैर चाहते हो इस दास का कोई भी कुछ निकी का काम अगर आप मानते हो तो ये बुझे हुए चिराग जल जाए तो मुझे तसल्ली होगी कि ये आपकी भक्ताणी सच्ची है बुझा हुआ दिया जल जाएगा तो मैं मानूंगा ज प्रार्थना करती थे नाथ आप तो दिल के दिए जला ने तो का देखते देखते ताज में दृष्टि डाली और ताज की दृष्टि में छुपे हुए अनंत की दृष्टि ने क्या जादू कर दिया यह पाक से जोत जग गई अकबर का सिर झुक गया तलवार गिर पड़ी ताज ने कविता लिखी है सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी हस्त ही मैं बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं देव पूजा ठानी और नमाज हूँ बुलानी सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी को भगवान को ऐसी अपनी कविताओ के द्वारा इस प्रकार का रिझन करती थी प्रार्थना करती थी वारे गुंजन गहूंगी मैं सांवला सनोना सिरताज मेरे कुल दिए तेरे नेह दाग में निदाह रहूंगी मैं तेरे प्रेम के दाग में मैं निदाग हो रही हूँ नंद के कुमार कुर्बान चाऊ तेरी सूरत में नंद के कुमार कुर्बान तानी सूरत पे हूँ तो तुरकानी हिंदी कहूंगी सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी इस प्रकार की कई कहानिया उसने उसका नाम हमीदा थी लेकिन बहुत सुंदरी थी और अकबर ने उसको छोटी उम्र में ही सुंदर सौंदर्य पर अपनी भाइय बना दी थी भगवान को जाट बजो धूजर बजो चाहे बजो भजो अहीसी रघुवीर भजन में सब का हो मतलब सब का हक है चाहे तुरकानी बजे गोप्रीतिपुर भगवान का सुमरण करो बजे भजस्व मेरा भजन करो जगत का भजन करोगे बे मेरे बेटे मेरे लाले दुखी हो जाओगे जगत का चिंतन करोगे तो जगत दुख है आपको दुख देगा अशाश्वत है अनित्य है भगवान का स्वभाव कैसा है की वो एक श्लोक पढ़ के जा रहे थे समीधा चुन लकड़ी चुन थे उनके मुंह से श्लोक सुना सुख जी महाराज ने तो ताजुब में आ गए अरे जिघा पाया साव साती धात्र चित्त ये क्या है जो कालकूट स्तनों में जहर लेकर पूतना आती है अपने स्तनों में काल कूट भर के आती है तुझे मारने का सुमरन करती है तू मार तो देता है लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार जो तेरी धाय है तेरी माँ है उसकी जो सदगति करता है जहर पिलाने वाली पूतना की भी सदगति करने वाले परमेश्वर तुमको मेरा प्रणाम है भगवान का सुमन चाहे रीज के करो चाहे खीज के करो चाहे भय से करो चाहे द्वेष से करो प्रीति से करो तो बहुत शीघ्र लाभ होता है शीघ्र रोष मिलता है शीघ्र आनंद आता है लेकिन भगवान का सुमरन बस भगवान से मिला देता है माँ मनु सुम्र मेरा सुमरन करो जगत में युद्ध जैसा घोर काम करते समय भी जब सुमरन हो सकता है तो मेरी ललिया बिट्टी मता रसोई करते करते भी राम राम हरी हरी रसोई खाने वाले का मंगल होगा बनाने वाले को पुण्य होगा आटा घूंते टीवी रेडियो चलाकर दिल के टुकड़े हजार काय को करें कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा तू नहीं तो और सही ऐसी के के भजन गीत क्यों सुने भोजन के समय तो ओ नमो भगवते वासुदेवाय आटा गुण तो नारायण वेल्लो तो नारायण कृषि घुमाओ तो राम नाम सुमरण करते जाओ तो तुम्हारा भोजन भी रसोई घर में जाना भी तुम्हारा मंदिर में जाने से कम नहीं होगा बच्चों को निलाओ धुलाओ घर में वो आरी झाड़ू को करो भगवान का बहु ऐसी फलाने का फलाना फलाने का ये हो गया फलाना वो हो गया छोड़ो आते बाता जाते बाता उठत बाता बैठत बाता इन बातों में सार नहीं माया दिव्या जम मारे गोलाता तुम जगत की बातें न करो जगदीश की बातें करो कथा की सत्संग बातें करो भगवान ने पूछना को तारा अजामिल को तारा राम जी होकर आए सीता सीता लीला करते भगवान की लीला भगवान जाने लेकिन अभी भी तो हमारे हृदय में है वासुदेव और कृष्ण भगवान शिव भगवान गणपति भगवान